वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नितानंदसहोदित श्रीनंद नंदन नंद वंदे राधि चरणोद गोपीजनो सयुत बिंद मनो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे वैगुन कीटकोलि तो पैशुनो ब्रोण पीड़ितो दैनार नी निमग्न अहम श्री चैतन्य वैद्यमाश्रय वैगुण्य कीट कल तो ब्रोन पीड़ित दईनार नववी निमग्न अहम श्री चैतन्य वैद्यमाश्रय श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पुपाजी ने बताए बद्धजीव स्वाभाविक रूप गुरु वैष्णव का विरोध करता है बद्धजीव का स्वभाव है इसमें गुरु वैष्णवों का क्रोध उत्पन्न नहीं होता बल्कि उल्टा होता है कैसे ये बद्धजीवों को गोदी में लेकर पार कर दे ऐसा इच्छा होता है अगर क्रोध उत्पन्न होता है तो वो वैष्णव है नहीं उसको गुरु वैष्णव का कीपा मिला नहीं पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं गुरु तत्व में प्रतिष्ठित तो नहीं होने के कारण भजन नहीं हो सकता गोपाल जी ने बताए जब तक गुरु गुरु तत्व में सुप्रतिष्ठित तो नहीं हो जाओगे तब तक भजन शुरुआत नहीं होगा इसका माने क्लियरली और बताना चाहिए जब तक वैष्णव तत्वों में प्रतिष्ठित तो न हो जाओगे तब तक भजन शुरुआत नहीं होगा श्रीला कृष्णदास को गोस्वामी जी श्री चैतन्य चरितम्य तो मैं दैन्य के साथ एकदम डूबे हुए ये श्लोक को बोला जो श्लोक सुनने के साथ साथ जिसका हृदय बोल के चीज़, चीज़ है वो पिघल जाएगा जो जितना ऊंचा उठता है जो जितना ऊंचाई पर है उसका ही उत्कार उसका कंपेशन कम्पैसन हृदय का कोरोना ज़्यादा होता है कृष्णदास को कोविदास गोस्वामी राधा रानी का अपना सक, नहीं, आपका उसका क्या है मंजरी है खुद बोले है राधा रानी विश्वनाथ चौकवती पात को तो कृष्णदास कविदास गोस्वामी जब दोनों का सागर में डूबते हुए बताए जो बैगुण कीट कलित तो, पैसुनो ब्रोन पीड़ितो दोनार नव ना निमग्न अहम सिचन बैद्य मश्रय दोनों का अर्णब सागर में डूबे हुए मैं ये बात कह रहा कहना चाहता हूं कि मेरा अंदर में जितना दुर्गुण है जैसे बुकवाम, किताब के पोख कीड़े सारे किताब को आप रख दो कीड़े काट के एकदम कोई काम का नहीं किस् को दो, विद्वामी दोनों करके बताते हैं बोईगुण कीटकुलितो दुर्गुण हमारा अंदर इतना कुछ है जो मैं कीड़े का माफिक हमारा अंदर सेल्फ हमारा अंदर जो रियल सेल्फ है रियल समझानते हो वास्तव सत्ता उसको काट काट कर एकदम खत्म कर दिया बैगुण कीटकुलितो पोषुण्य ब्रोणोपीड़ित तो। पशुओं का अंदर जो दुर्गुण है हिंसा है ऐसा ब्रोण जैन तो ब्रूण इधर बहुत आदमी का ब्रोणो पीड़ित हो आई एम सफरिंग फॉर दैट ये हमको ऐसा कष्ट दे रहा है ये सच्चा बात बोलते बोलते बोले दिनार नमग्न ना हम हम दैन्य का सागर में डूब गया क्योंकि हमारा कोई रास्ता है नहीं दईनारण में ना निमग्न हम श्री चैतन्य वैद्य आश्रय चैतन्य नामक जो वैद्य है महावैद्य इनके चरण के सहारा लिए बिना हमारा कोई स्थान नहीं। लेकिन चैतन्य वैद्यश्रय चैतन्य जी साक्षात कृष्ण वस्तु है चैतन्य चरण में सहारा लेने का जो बात हमारा आता है हम चैतन्य चरण में सहारा ले लेंगे ये संभव नहीं है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण वस्तु है किश्नो वस्तु का पास पहुंचने के लिए हमको तत्प्रकाश तत्शक्ति का सहारा लेना पड़ता है अंडरस्टैंड आप सिद्धांत में पका हो तत्प्रकाश तत्शक्ति के सहारा बिने यू के नॉट रीच दैट सुप्रीम लॉर्ड इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महापु ने बता दिया था स्थिर भैया घरे जाओ नहाओ बातुल कमे कमे पाए लोके भवत इसलिए क्यों वो नित्यानंद बाबू का चरण का सहारा ना ली लेने का अभी मौका नहीं आया या तो चैतन्य चरण का जो वृंग है जो चैतन्य महाप्रभु का नित्यानंद बाबू का चरण में जिसका स्थिति है नितयर चरण सत्यो तार सेवक नितो नेताई चरण सदा करवास नित्यानंद चरण को हम पूजेंगे वैष्णव लोगों को लाथी देंगे ये तो पशु का विचार है पशुओं का विचार ये विचार ठीक नहीं है इसलिए कृष्णदास को बीराज गोस्वामी बोल रहे हैं जे दईनार नवे हम दोनों का सागर में डूबके डूबे जा रहा है और चैतन्य महाप्रभु नामक महावैद्यों का चरण का सहारा ले लेके जीने का कोशिश करें शीलापहुपाद जी बार बार बताएं बद्ध जीव स्वाभाविक रूप गुरु वैष्णव का विरोध करता है कुछ भी करे उसका विरोध अच्छा भी करे बुरा भी करे समालोचना चलता ही है उसमें वो लोग डरता नहीं क्यों जब चैतन्य महाप्रभु का बारे में चर्चा हुआ था ईश्वरपुरी माँ सब आपका ओझ रामचंद्रपुरी बोला ये घर में परमान्व खाते हो रात को महाप्रभु ने हासा प्रतिवाद नहीं किया और गुरु वैष्णव भी प्रतिवाद नहीं करते इच्छा है बोल दिया तो परमान्व खाते ठीक है।, है और से उल्ट बहुत उल्टा सीधा बोला चुपचाप सहन कर लिया आज जब भक्त लोग आके बोले जब प्रभु आप उसका बोल से खाना क्यों छोड़ दिया आप ये तो ऐसे ही बोलते रहते थे माँपो बोले छीह ऐसा मत बोलो वो तो ठीक बोला है संन्यासी है हम हमारा ज्यादा खाना तो ठीक नहीं है अच्छा अच्छा खाए सोए तो ठीक नहीं है आराम आयास पंजाब में अक्सर ये बात सुनने को मिलता संत महात्मा को कोई को कष्ट ना हो अच्छा से पहुंचा दे हम तो हंसता है संत महात्मा तो कष्ट करना ही उसका स्वभाव है क्या आराम दोगे एसी एस डी चलाकर उसका तो स्वभाव है जे वृंदावन जंगल में भटकते गरम में पाना में ये तो हंसी का बात है फिर भी आपका चरण वंदना करता हूं कि ये भाव है इस ओके okay. बात यह है प्रभुपाद जी ने वैष्णव तत्व का बारे में एक लाइन में सब बता दिया वो क्या है जो कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी छाड़िया चे जा सही तो वैष्णव हमारा शौक होता है ये वैष्णव नहीं बेकार है होता है तो भद्ज जी पोपाध जी में ए लाइन का बात और बता दिया वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते निष्ठा ताहा ना करी ले रवि वरुण अब कहा जाए कंट्राडिक्टरी एक बात में बोला कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागीनी छाड़िया चे जा सही तो वैष्णव ठीक है ये तो माने ठीक है दूसरा भी इस लाइन में फिर बता दिया कौन कौनों का मैंने बोलता वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते कौर अनिष्ठा तहा ना कली रे रवि भरोड़ अब वैष्णव लोग कहाँ जाए हम अगर जंगल में चले जाए इतना कापड़ पड़ के भजन करता था भूपेंद्र जी सब देखा तो बोले महाराज ये क्या कर रहे इट इज़ नॉट गुड फॉर यू चलो अब आपको लिखना पड़ेगा बोलना पड़ेगा हम कहाँ जाए भाई बड़ा बड़ा बोझ धक्का दे के ले आए फिर लो आपका ये काम है सेवा गुरु जी दे जब वहां था वहां भी समाला चुना हुआ जब माधुरी करके खाते थे इतना कापो सब देखे भूपेन्द्र जी वहां भी संकीर्तन चलता था एक आदमी का सामने और हमारा सामने लाखों आदमी को बैठा दो तो हमारा संकीर्तन तो हमारा नहीं है ठाकुर जी का है गुरुवर्ग का तो उसमें हमारा क्या लेना देना हमको माला पहना होगा दो चार गाली दे दो इट्स सेम फॉर मी करके देखो दो चार गाली भी दे दो या माला भी दे दो बराबर है हमारा अगर ना हो ए, तो हम संकीर्तन का लायक नहीं है क्योंकि संकीर्तन का फर्स्ट कंडीशन है तीनादी सुनिश्चनो अब त्रिणोदी किसका हुआ है कैसे पता चलेगा इसका भी व्याख्या मैंने किया तीनादपी हुआ तब सोचोगे जब उसको प्रतिष्ठा दिया जाए नहीं दिया जाए उसको स्पर्श नहीं करता जरूर सोचो कि उसका तीनोदपी है तीनादपी नहीं होने से परम प्रिया केशव को सिंहराज सिंह सी। लायन का मापिक चिल्ला चिल्ला कर बोल नहीं सकता तिनादी नहीं होने से आपका अंदर ताकत नहीं आएगा बोलोगे बट इट इज जस्ट लाइक वेट मैचेस भीगा हुआ मैचिस जैसे च्छिक च्छिक जलता नहीं ऐसा होगा तीनादपी होने से तो फायर आता है आग आग जलता है अंदर में तिनादपी है कि नहीं ये कोई हमारा गुरु बहुत भाव से बोलते थे परम पूजवा केशव गोश्वी महाराज लायन का माफिक बोल बोलते थे प्रभुपात लायन का माफिक बोल लेते आप अगर बोलोगी शिल भक्तिपूर्व पूरी महाराज के अंदर दैन्य था ये कैसे बोलता है इसका अंदर में दैन्य नहीं है तो आप नरक में चले जा जाओ इसका डांटना और इसका मीठा बोली दोनों सेम सिग्निफिकेंस ट्राई टू तो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट फुल वो का सब गुरु वैष्णव का सामने बैठते हैं दोनों एक तात्पर्य पर इसका व्याख्या कभी हो तो हम करेंगे बाद में अब प्रश्न उठता है गुरुजी को मैंने पूछा था गुरुजी, मेरे को ये सब वैष्णव लोग बोलते हैं अ देखो आपका गुरु भाई सब ये सब विदेश जाते आप कुछ नहीं करते हो ये क्या बात है ये देखो वैष्णव प्रतिष्ठा तथे और अनिष्ठा तहा ना कोलीर रौरव ये छुपे रहते हो चुपचाप क्या बात है ये तो ठीक नहीं है ये तो आपको तो भजन नहीं होगा हम तो हम बोला हम तो भजन भजन तो समझते ही नहीं हम ठीक है हमने क्या किया दोनों जगह क्वेश्चन किया पहला क्वेश्चन किया था सिसिल गुरुजी का सामने गुरुजी जी पूछना वो लोग ऐसा बार बार बोलते हैं टोकते हैं मेरे को तो दुख नहीं होता कि हमारा अगर भजन नहीं हुए तो इससे तो हमको मरना अच्छा है तो आप ये श्लोक का थोड़ा व्याख्या कर दो वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते कौर निष्ठा तहाना कोलीले रोबी बे रोहू इसका अकलियों एक्चुअल माने क्या है हम समझता नहीं गुरुजी जी हासा है एक काम करो तुम पहले इस इस्लोक का व्याख्या बोलो मेरा सामने हम तो जानते नहीं बो जो जानो वो बोलो उसका बाद तुम्हारा अगर गलती हो तो मैं बता दें तो हम आप व्याख्या करो हम गुरु के सामने क्या व्याख्या करें बच्चा है हम माथा निचू करके बोलो गुरु हमको तो ये लगता है जब भजन करते करते वैष्णवों का आसन में सुप्रतिष्ठित हो जाए मतलब तीनोदिपि हो जाए जिसको दुनिया भर का प्रतिष्ठा स्पर्श नहीं करता तब वो जो प्रतिष्ठा आता है उसको वैष्णवी प्रतिष्ठा बोले ठीक बोला है ठीक जब दुनियादारी का कोई प्रतिष्ठा तुमको स्पर्श न करे तीनोद्यपि आ जाता है अंदर में वैष्णव आसन में सुप्रतिष्ठित हो जाओ तब जो दुनिया का आदमी माला पहनाएं कुछ भी करे फोटो खींचे इससे सेम मैटर इंग इन फॉरेस्ट और स्टेइंग इन फ्रंट ऑफ यू इसमें सेम उसका कुछ बिगाड़ता नहीं डुअरशिप सबसे काल बोला था डुअरशिप करतापन हम करते हैं ये काइंड ऑफ बॉन्डेज जेल खाने में आपको बंदी बनाने से और अच्छा होता लेकिन ये जो करतापन आपको बंधन करके आपके रखा है You cannot get गेट रीड it. Be careful. केयरफुल सबसे बड़ा समस्या ये है बहुत सारी चीज बोलने का इच्छा होता है लेकिन समय पर भी नहीं करता गुरु जी ऐसा बोला है जो जो वैष्णव आसन में सुप्रतिष्ठित हो जाओ उसके बाद जो प्रतिष्ठा आपको दिया जाएगा आंखें मुंध के जो दंडवध किया जो सारे आदमी से दंडवध करने का साथ साथ आप आंखें मुंध में मुद के वो दंडवत आपका गुरु जी का चरण में कोई प्रणामी दिया कोई कुछ दिया माला दिया सम्मान किया उसको लेकर गुरुजी जी का चरण में पहुंचा दो गुरुजी जी ये आपका है हमारा गुरुजी को जो सम्मान दे प्रतिष्ठा दे गुरुजी क्या करता है उसको आंखें मूद के पहुपात का चरण में दे पहुंचा देता है पहुपात ये आपका है पहुपात के चरण में जो प्रतिष्ठा देता है आदमी लोग जितना सम्मान कर दो सिर्फ गोटिश्वर बाबाजी महाराज के चरण में दे देता है लाइक सिमिलरली यू कैन फाइंड इफ यू ट्रेस आउट अल्टीमेटली ऑल प्रतिष्ठा ऑल जो कुछ भी है सब नित्यानंद बहु के चरण में जाता है गुरु वैष्णव ऐसा नहीं है कि आपका सम्मान को आपका प्रतिष्ठा को हड़प लेके डाकू बनना चाहता है वो तो डाकू है जो गुरु वैष्णव का प्राप्ति सम्मान प्रतिष्ठा वो अपने आप लेते हैं हमको माला पहनाओ हमको पैर धुलाओ तो पशु है वैष्णव नहीं ऐसा नहीं होता हो नहीं सकता और एक बात को ये तो छोटा में डिस्कशन किया टाइम कम है और एक बात मैं एक खुल्ला में खुल्ला बात करना चाहता हूं ताकि जो सब बद है जिन लोगों का अंदर हिंसा है जो लोग मरने वाला है उसको बचाने के लिए मेरा अंदर में बहुत इच्छा है मेरा गुरुजी उन लोगों को कृपा करे चैतन्य महापुर नित्यानंद कृपा करे एक बात है पहुपा जी ने बार बार बोला ऐ कहाँ जा रहे हो बैठो सब खाने पीने में लग जाता है ये भाजो ये भाजो तो वहां बताया था पोपा जी ने जो अपनारा स्वाभाग् में बांग्ला समझते हो अपना स्वाभा एक ही आश्रय विग्रह अनुगत्य मिलिया मिशिया दो दिन संसारे भजन करीवेन दो दिन का आसंस जाने का टाइम में हाँ मेरा आयु कितना है वो भी हम नहीं जानते लिखा है तो 62 टू अभी तो हो गई थोड़ा दिन बाकी है तो क्या कर सके अब लोगों का लिए कुछ नहीं कर सके तो उसमें लिखा है पूरा पोपा जी ने अंतिम समय में जाने का टाइम में रोते रोते बोल के गया है तो देखो ये दो दिन का जिंदगी है आप एक ही आश्रय विग्रह का अनुगत्व में आप सब मिला हिल मिलकर भजन करो मिलमिल कर, किसी को किसी के हिंसा मत करो और ये शब्दों को बहुत बहुत शब्दों को अपव्याख्या होता हमको तो बहुत कष्ट होता है एक है जो जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश आमारा गाय गुरु हो या तार इस बात को इतना मिस इंटरप्रिटेशन होता है इसी बात को सहारा लेकर सब गुरु बनना चाहता है सब गोस्वामी बनना चाहता है फूल सब गुरु गोस्वामी बनना चाहता है लेकिन ये बात का गहरा में विचार करो आम परम पूजा संत गोस् को यह पहला जो कथा था वो भी पूछा था वो भी एक ही आंसर महाराज जी तो उसमें आपस में हिलमिल वन कंडीशन इसमें आता है गुरु वैष्णव जिसका निष्ठा है आचार आदर्श है उसको मटका अक्सर जो दो जो इग्नोर है उसका क्या है महाराज हिलमिल आपस में मिल मिलता नहीं किसी का साथ ऐसा बोलता है मेरा गुरुजी का ऊपर भी बहुत चर्चा हुआ था इतना निष्ठा है ए, उसको बहुत बार बहुत आदमी पैसा नहीं था महाराज जी निस्किचन भजन करते थे इसलिए कोई आदमी उसको अबहेला भी करते थे क्योंकि आदमी का पता नहीं है ऐसा जो निस्किचन है वो कौन है जब करोड़ों करोड़ों रुपया आ गया पूरा दुनिया में उसका नाम पर तब तो उसका वो इतना बड़ा वैष्णव है पहले बहुत कम आदमी जानते थे ये इतना बड़ा वैष्णव है है वर्धमान का राजा का दिया हुआ है कालना मंदिर में बरंदा में बैठकर ऐसा बारिश हो रहा है झड़ ऐसा बैठ कर ऐसा बैठा कोई रहने का जगह नहीं यह मंदिर है यह बड़ंदा है उसमें पानी में भीग रहा है पूरा रात यह है वैष्णव उसका लड़का मैं हूं मैं कुत्ता बनना नहीं चाहता मैं गुरुजी का चरण का धूली बनना चाहता हूं यह मेरा इच्छा है चाहे आप आप इधर प्रचार में लाओ चाहे मेरे को जंगल में फेंक के आओ मेरे को कोई असुविधा नहीं एज यू लाइक कर सकते हो बात यह है कि आपस में हिलमिल निजेरा सब मिलिया मिशिया इस शब्दों का इतना बाजे व्यवहार होता है मिसयूज होता है ये मत पूछो आपस में मिलजुल कर इसका उत्तर ये नहीं है जिसका आचार आचरण है वो आचार आचरण को छोड़कर भांगी का मापी जो काल आया है उसका साथ एक ही साथ बैठ के पंक्ति का सब कुछ छोड़ू कर दे ये माने नहीं है गीता में अब्राम, अब ब्राह्मणे सपची श्लोक है उसका भी उल्टा व्याख्या होता है हम अगर भांगी का साथ भोजन ना करे तो बोलेगा ये तो उसका समर्शन नहीं है ऐसा नहीं है। आप देखते हो जिसको भांगी महाराज उसको भांगी नहीं देखते उसका तो कर्म फल के अनुसार भांगी हुआ उसका तो नीचा खानदान में लेकिन वैष्णव लोग ऐसा देखता नहीं चाहे ईसाई हो चाहे भांगी हो कुछ भी हो उसका समदर्शन है समदर्सन होने का मान्य ये नहीं है उसका साथ बैठ के आचार्यों का जो अच्छा जो का जो ड्यूटी है वो छोड़कर वो एक ही साथ बैठ के पंक्ति करे एक ही साथ सब सब उल्टा सीधा शुरू कर दे ये नहीं वैष्णव का दो कैरेक्टर होता है एक है अपना प्योरिटी मेंटेन करें दूसरा है सब कोई का सब कोई को कीपा देने के लिए उगता है उसका एक स्वरूप होता है अपना जो पोजीशन उसको छोड़कर उसको तोड़कर नीचे आकर सब कोई का साथ एक आचरण करे ये नियम नहीं है बरन उल्टा है जिसको आप उल्टा समझते हैं ये सीधा है एक गौड़िया मठ में बहुत सारे आदमी रहेगा रहेगा सारे आदमी पहुंचा हुआ है ए भी आई कैन नॉट एक्सपेक्ट देआर ऑल रियलाइज सोल वो लोग भजन करने आए हैं, वो तो मरीज है उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए उसमें गौड़िया मठ में जो एकत्रित होकर जो भजन करना गोष्ठी भजन ये बात ध्यान से सुनना गोष्ठी भजन में क्या सुविधा है गोष्ठी भजन में क्या सुविधा है गोष्ठी भजन में सुविधा है मठ में अगर पहुंचा हुआ संत है उसका अनुगत तो अगर हम वास्तव करे उसका कथा सुने उसका दर्शन होए, दंडवत करे उसका प्रसाद हमको मिले और मठ में उसका अनुगत में भजन करने का सुविधा ठीक है ये गोष्ठी भजन का एकदम संकीर्तन होते रहेगा चारो जो बड़ा है वो छोटे का साथ फालतू बात मत करेगा एक एक साल का भी बड़ा है उसका ड्यूटी है एक ही घर में बैठ के बै बै बै बै बै बै बै बै मापी उल्टा सीधा बात करे अरे भगवान का कथा सुना उसको उसका तो पतन है उसको भगवान का कथा सुना कर इष्ट कर, कर उसको उठाओ वो पथ का समय में यही नियम था कोई आदमी किसी का साथ फालतू बात नहीं करते थे जो छोटा है उसको जो बड़ा है थोड़ा इष्ट करके उसको उठाते थे आजकल के जमाने में हिंसा है वो मर रहा है मरने दे है जो करता है करने दे हमारा क्या आता जाता है ये तो हिंसा है तो गोष्ठी भजन में यह सुविधा है गोष्ठी भजन में एक असुविधा है अगर रसोई वाले ने गलती किया अंडरस्टैंड रसोई वाले ने वैविचार किया अंदर में पुजारी ने वैभिचार किया उसका फल तुमको भी भुगतना पड़ेगा यू विल है बहुपाज समझ में नहीं आया वेरी गुड पहुपाध जी का टाइम में एक आदमी व्याविचार करता था लेकिन वो बहुत कम आंदीय जानते थे पहुपाद का पहुपात जानते थे पहुपात चैतन्य मठ में जहां भजन करते थे संकीर्तन संकीर्तन विजय थे तरम तरम लिखा हुआ है, वहां भजन करते करते एक रोज सुबह में प्रभुपात जी दौर लगा कर आए सुबह में आरती का टाइम आगे छलांग लगाकर मंदिर में उठे उसके के गौरंग के ऐसे ऐसे प्लेस किया थोड़ा और नीचे से दो चार चिठी निकाला कोई कुछ नहीं बोला गौरंग मो साक्षात बोला जैसे गुर, मारा, गुरु महाराज गुरु महाराज के चोत गोदाधर पंडित रात करे तुम्हारा शिष्य मेरा ऊपर अत्याचार कर रहा है गुरु उसको बुलाया शिकार सिक, नहीं किया गुरु बोला ठीक से बोलो ध्यान से सेवा करते हो कि कुछ किया तब ओ स्वीकार किया हमने गलती की गदाद पंडित डायरेक्ट दी मेरा गुरुजी को ऐसा एक इंस्टेंट नहीं है बहुत घटना ऐसे भक्ति पोतपुरी की गुरुदेव इसका जीवन में इतना सारे घटना है मैं बताता चलो एक किताब बन जाएगा जी आके दो चार चिट्ठी निकाला नील के पुजारी को बोलो बाहर निकालो गेटा मंदिर का बाहर चले जाओ अगर हम बोले वैष्णवता देखा है महा कहां भेजना है उसको तो इसका साथ एक सरा हुआ आलू का साथ बाकी सारे आलू खत्म हो जाएगा वो देख रहे हो आप देख रहे हो शासन मतलब प्रेम शासन मतलब ये नहीं कि हमारा अहंकार हो गया भक्ति विवेक भारती महाराज उसका गुरु भाई को पिटाई करते थे छाता लेकर पिटाई करते थे भक्ति विवेक भारती महाराज श्री संत गुस्त महाराज शिष्यों को खरम से मारते थे वो मार रहा ही उसका पीती था अब तुम्हारा मीठा बोली जो अरे रहने दे रहने दे तुम्हारा हिंसा हो रहा है तुम हिंसा कर रहे हो हम परिणाम देखो डायरी में लिखो एक शिष्य को तुम बचा नहीं सकोगे एक शिष्य को तुम बचाओगे तो हमारा नाम बदल के बदल रखो तुम जो रास्ता में चल रहे हो तुम्हारा पूरा नियम उल्टा है तुम्हारा सिद्धांत तो ठीक नहीं है तुम बुष्णता दिखाना चाहो तो जंगल में जाके दिखाओ जंगल में जाओ वहां कोई नहीं है परमांशु व्यक्ति परमांशु अवस्था को बजाय रखे तो उसको जंगल में जाना ठीक है अरे पौपात का मां पीक केशव गो महाराज का मां पीक परमांशु श्रेष्ठ इच्छा करके मध्यम अधिकार पर उतार कर ए, क्या गलती कर रहा है तू बोलना टोकना यह मध्यम अधिकार में संभव है परमांश तो किसी दोष देखता ही नहीं वो लोग भी दोष देखता नहीं इसका भी बोरा विचार है सुंदर लेकिन समय लग जाएगा इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं समय और जाना भी है उधर तो सुविधा असुविधा है मठ में अगर कोई व्यभिचार करे इसका शेयर तुमको भी लेना पड़े अगर तुम पूजा रंधन कीर्तन सब ठीक ठीक करो तुम्हारा हिम्मत है तो उसको ट्रीटमेंट करो ट्रीटमेंट करो हम ये नहीं बताता कि सावे सिद्ध महात्मा आ जाए मठ में तो मठ किस काम किया मठ में तो मरीज है उसको ट्रीटमेंट किया जाए लेकिन ट्रीटमेंट किए बिना तुम अगर उल्टा ईंधन फ्यूल इफ यू ऐड फ्यूल फायर एट व्हाट है the fire, ले, ले ले ले ले ले ले पैसा ले जा हम गुना नहीं क्या होगा वो तो उसको तो मिल गया अरे महाराज कुछ बोलता नहीं अच्छा महाराज है वो अच्छा महाराज है हम खराब महाराज है क्या करें बहुत सुंदर विचार प्रस्तुत करना था और सारे अब महाराज जी का बात सुनो बांचा बांछा कल्पुत की पतिता नंग पावन भो वस््योन गोष्ठी भजन का पूरा तात्पर्य जो खत्म कर दिया पैर से कुचल दिया हम लोग शरम होना चाहिए गोष्ठी भजन ऐसा होगा नहीं